ब्रह्म सूत्र के प्रथम चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों अधिकरण सार के श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं बचा है भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप का विचार भाष्य में इस अधिकरण के विषय तथा संशय को बताने वाला जो भाष्य है इस पर हम चर्चा कर रहे थे इस द्वितीय अधिकरण का विषय है पूर्व अधिकरण के द्वारा सिद्धांतित जो आवृत्ति है ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवनादि की आवृत्ति श्रवणादि में जो निधिध्यासन है उसकी आवृत्ति को विषय बना करके जो संशय होता है उसे बताया जा रहा है भाष्य में यह शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा इत्यादि वाक्य से भषकर भगवान इस अधिकरण के सिद्धांत को बता रहे हैं संशय को बता रहे हैं तो परमात्मा का मय के रूप में ध्यान करना चाहिए ध्याता को या अपने से भिन्न के रूप में स्वयं का परमात्मा के दास के रूप में और परमात्मा का अपने स्वामी के रूप में ऐसे भेद रूप से दर्शन ध्यान करें ग्रहण करें यह संशय है अभेद ध्यान करें या भेद रूप से ध्यान करें। इसे यह शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा स किम अहम ग्रहीतव्य कि मदन्य इति इससे बताया गया परमात्मा का विशेषण है ध्यातव्य परमात्मा का शास्त्रोक्त विशेषण इसमें शास्त्र शब्द से ग्रहण करना यह आत्मा अपमा विजरो विमृत्यु यह सर्वज्ञ सर्ववित और इन वाक्यों के द्वारा बताया गया जो परमात्मा का विशेष है आत्मत्व अपथ आदि इन विशेषता वाले परमात्मा का ध्यान अहंग्रह रूप से करना है मय के रूप में करना है या अपने स्वामी के रूप में करना है इस प्रकार का जो संशय हुआ इस संशय में हेतु है जीव ब्रह्म एकत्व प्रतिपादक प्रमाण जीव ब्रह्म का भेद ग्राहक प्रमाण दोनों प्रमाण विद्यमान है तत्वसी अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद बोधक प्रमाण है तो प्रत्यक्षादि प्रमाण है भेद बोधक और इन भेद बोधक प्रत्यक्षादि प्रमाणों का अनुग्राहक कहीं कहीं श्रुति वचन भी मिलता है इसलिए भेद प्रतिपादक श्रुति से अनुग्रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण जीव को ब्रह्म से भिन्न बता रहे हैं और उनके प्रामाण्य के लिए ध्याता को ध्येय परमात्मा का ध्यान अपने स्वामी के रूप में ही करना उचित प्रतीत होता है यह पूर्व पक्ष की कोटि में आधार बनेगा और तत्वमसी इत्यादि अभेद प्रतिपादक वाक्यों का प्रामाण्य होने से अहंग्रह चिंतन करना चाहिए इसके लिए आधार बनेगा अभेद बोधक वचन इसलिए संशय का हेतु बताते समय टीकाकार ने कहा के भेद माना ऐक्यभेदमाभ्याम संशय आह इस संशय पर कथम पुनः आत्म आत्मशब्दे प्रत्यगात्म विषय इत्यादि वाक्य से आक्षेप किया गया संशय अनुचित है करके क्योंकि पहले शब्दादे व प्रमीत इस अधिकरण में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का निर्धारण हो गया है तो अभेद प्रतिपादक श्रुतियों के आधार पर अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि जब एकत्व तो का निर्णय हो गया है तो एक के रूप से ध्यान करना चाहिए कि भेद रूप से ध्यान करना चाहिए संशय कैसे होगा एकत्व तो का निर्णय हो गया है तो संशय अनुचित है इस प्रकार की शंका कथम पुनर्त्मशब्दे प्रत्येगात्म विषय सूर्यमाने संशय इसे की गई संशय के अनुपत्ति की उच्चते संशय के अनुपपत्ति विषय को शंका का निराकरण करते हुए संशय की उपपत्ति बताई जा रही है उच्चते इत्यादि, इत्यादि का अवतरण है टीका में उच्यते इत्यादि से हम लोगों को विचार करना है तो टीका में है भेद श्रुति अनुग्रहात्यक्षादी प्राबल्यम आलम संशय तो कहते हैं शब्दादेव प्रमित इस अधिकरण से व्यास जी ने यद्यपि अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद प्रतिपादक श्रुति के आधार पर ब्रह्मात्म एक निर्धारण किया है तो भी ये ब्रह्मात्म एक प्रतिपादक जो प्रमाण है अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुति श्रुतिमूलक शब्दाद प्रमितः यह व्यास वचन सूत्रकार भगवान का वचन यानी शब्द प्रमाण श्रुति मूलक शब्द प्रमाण मात्र ब्रह्मात्म एकत्व बता रहा है और भेद बता रहा है शब्द भी और प्रत्यक्षादि अन्यलौकिक प्रमाण भी तो ब्रह्मात्म भेद बताने वाले प्रमाणों की अधिकता होने से प्राबल्य प्रत्यक्षादि अनेकलौकिक प्रमाण जिन्हें भेदबोधक श्रुतियों का अनुग्रह भी प्राप्त है उनका प्राबल्य होने से यह संशय होगा कि श्रुति अनुगृहित तो प्रबल प्रत्यक्षादि प्रमाणों से माना जा ब्रह्मात्म एकत्व तो भेद ही एकत्व तो नहीं भेद ही ऐक्य नहीं माना जाएगा भेद माना जाएगा और भेद हैं तो फिर भेदे नहीं ध्यान होगा अहंतया ध्यान नहीं होगा ये अभिप्राय रख करके संशय बताया जा रहा है तो ये कहते हैं उच्चते इत्यादि के अवतरण में भेद भेद श्रुति इत्याह उच्चते इति तो भेद श्रुति संशयश्रुति भेद बोधक जो श्रुति हैं यह आत्मनि आत्मनिषत्मा अंतरो यमयति नियम में नियामक भाव बता रही है परमात्मा और जीवात्मा में ईश्वर सर्वभूता रद्देश अर्जुन ठष्ट ब्राह्मण सर्वभूता यंत्रूढ़ा मायया ये जो नियम में नियामक भाव बताने वाले श्रुति स्मृति वचन हैं इनका अनुग्रह प्राप्त है ब्रह्मात्म भेद बोधक प्रत्यक्षादि प्रमाणों को इसलिए शब्द अनुग्रहित प्रत्यक्षादि प्रमाण केवल शब्द से बलवान होगा तत्वमशी अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि शब्द विशेष हैं जो ब्रह्मात्म एक बता रहे हैं लेकिन उनके प्राबल्य दौरबल्य का विचार करते हैं तो प्रबल प्रमाण प्रतीत होता है शब्द अनुग्रहित प्रत्यक्षादि उससे ब्रह्मात्म भेद सिद्ध होने से संशय हो सकता है ये कह रहे हैं संशय का उपादन करने वाले इसलिए यहां कहा कि भेद श्रुति अनुग्रहात भेद भेदप्रत्यक्षादी प्राबल्यं आलंब्य संशय उच्यतेष्यम अयम्शो मुख्य शक्यते सति अभ्युपगंस भेद संभवे इतर था तो अयम अयम इति मनते कहते हैं जो संशयकर्ता है उनका मानना है कि यह आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्यु इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द यदि मुख्य है उसमें मुख्यत्व तो संभव है और यह मुख्यत्व तो कब संभव होगा कहते जब जीव ईश्वर का अभेद संभव हो तो इसका मुख्य प्रयोग माना जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म यहां पर भी आत्मा शब्द का मुख्य प्रयोग माना जाएगा जीव ब्रह्म का एकत्व संभव हो तो नहीं तो आदित्यो यूप इत्यादि के तरह माना जाएगा गौण प्रयोग आदित्य और यूप का भेद प्रमाण सिद्ध है और आदित्य यूप इस वाक्य में समानधिकरण ऐक्य अर्थ में नहीं हो सकता इसलिए प्रत्यक्ष से दोनों का ऐक्य बाधित होने से इसलिए वहां पर गौण माना जाता है आदित्य के तरह तेजस्वीयूप इस अर्थ में यूप शब्द का प्रयोग है मुख्य एकत्व तो अर्थ में नहीं है ऐसे कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा पापमा विजरो मे मृत्यु इत्यादि में आत्मा शब्द का मुख्य प्रयोग तब संभव है जब जीव और ब्रह्म का वास्तविक अभेद संभव हो इतरथा का अर्थ है अन्यथा अन्यथा यानी यदि भेद संभव हो अभेद संभव ना हो तब तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि में आत्मा शब्द को माना जाएगा गौणी मुख्य नहीं आदित्य यूप के तरह आदित्य में यूप शब्द का प्रयोग या यूप में आदित्य शब्द का प्रयोग गौण जैसा है ऐसा यहां आत्मा शब्द का गौण प्रयोग माना जाएगा मुख्य नहीं तो ये कह रहे हैं कि मुख्य अयम आत्मशब्दों मुख्य शक्यते अभ्युपगंतुम अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा पात्मा इत्यादि में आत्मा शब्द का मुख्य प्रयोग ग्रहण करना संभव होगा कब कते सती जीव ईश्वरभेद रभेद संभवे जीव ईश्वर का अभेद यदि संभव हो तो इतरथा तू और इतरथा का अर्थ है अभेद संभव न होने पर तो गौणो अयम अभ्युपगंतव्य अयम यानी अयम आत्माशब्द ये आत्मा शब्द गौण है ऐसा माना जाएगा तो अब आगे पूछा जा रहा है किम तावत प्राप्तम इत्यादि से तो अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा पद पाप्मा इत्यादि में आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य है कि गौण है मुख्य मानने पर तो कह रहे मुख्य तो तब हो सकता है जब अभेद संभव होगा तो कह रहे हो तो फिर जीव ब्रह्म का अभेद है कि भेद है क्या प्राप्त होगा ये पूछते हैं कि किन तावत प्राप्तम ये प्रश्न हुआ तो मुख्य प्रयोग सिद्ध करने के लिए अभेद की आवश्यकता है और मुक्त अभेद नहीं सिद्ध हो पाएगा तो फिर गौण प्रयोग माना जाएगा तो क्या है जीव ब्रह्म का अभेद है कि भेद है यह किनतावत प्राप्तों से पूछा गया तो नाहम इति ग्राह्य इससे उत्तर दिया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा पूर्व पक्ष है ना हम इति ग्राह्य का अर्थ है भेदेन ग्रहण करना चाहिए अहम रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए यह पूर्व पक्षी कर है नाहम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार इस अधिकरण के फलात्मक तथा संगतिरूप अंश को बता रहे हैं फल बताते हैं अभेद श्रुति नाम गौणत्व मुख्यत्वे उभयत्र फलम गौणत्व मुख्यत्व दिवचन है ये कहा जा रहा है कि अभेद श्रुति वचनों में गौणत्व ये उभयत्र शब्द से पूर्वपक्ष और सिद्धांत दोनों को लेना है तो पूर्व पक्ष के मत में अभेद श्रुतियां गौण हैं, सिद्धांत मत में अभेद श्रुति में मुख्यार्थत्व है गौणार्थक नहीं है मुख्यार्थक है ये फल हो जाएगा पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत मत में आगे संगति बताई जा रही है यहां पर जो विचार हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ प्रबल प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने से अद्वैत का द्वैत माना जाए यह पूर्व पक्षी कह रहे हैं न? और सिद्धांती कह रहे हैं कि भे, भेद बोधक जो प्रत्यक्षादी प्रमाण है यह तो कल्पित भेद के अनुवादक हैं श्रुति वचन और प्रत्यक्षादि प्रमाण कल्पित भेद विषयक है जिस प्रमाण का विषय कल्पित अर्थ है उसमें माना जाता है प्रमाणाभासत्व वास्तविक प्रामाण्य नहीं व्यावहारिक प्रामाण्य परमार्थ अवस्था में जिन प्रमाणों का विषय बाधित होता है वे प्रमाण हैं व्यावहारिक प्रमाण और तत्व दृष्टि से प्रमाणाभास तो द्वैत प्रतिपादक प्रमाणों का विषय द्वैत तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुए साक्षात्कार काल में बाधित होता है इसलिए द्वैत बोधक प्रत्यक्षादि प्रमाणों को कहा जाता है प्रमाणाभास किसके दृष्टि में परमार्थ दृष्टि में तत्व दृष्टि से और बाकी व्यवहारिक दृष्टि से उनमें प्रामाण्य है उनके विषय का व्यवहार काल में बाध नहीं होता इसलिए व्यवहारिक प्रामाण्य कहो, या प्रमाणाभास कहो, वेदांत में तो मुख्य रूप से दो ही सत्ता मानी जाती है ना पारमार्थिक तिभाषिक प्राति प्रातिभाषिक सत्ताक विषय है जिनका वे प्रमाणाभास और पारमार्थिक विषय है जिसका वह प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण तो तत्वशादी वाक्यों का विषय जो ब्रह्मात्म एक वो पारमार्थिक है इसलिए वो है अभेद बोधक शास्त्र वचन प्रमाण उनके दृष्टि में द्वैत विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रमाणाभास है रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प ज्ञान भ्रांति है सर्प अध्यस्त है कल्पित है अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होता है ऐसे तत्वमशादी वाक्य आधिष्ठान का ज्ञान कराते हैं अद्वैत में द्वैतकल्पित कल्पित है और अद्वैत ज्ञान से द्वैत ज्ञान बाधित होता है और उसी द्वैत ज्ञान के उत्पादक है प्रत्यक्षादि प्रमाण इसलिए प्रमाणाभास है और इन प्रत्यक्षादि प्रमाणाभासों के साथ यहाँ पर अविरोध बताया जा रहा है यद्यपि यह विषय है द्वितीय अध्याय का क्योंकि उसका विरोध परिहार अध्याय नाम है ना प्रथम अध्याय के द्वारा जो अद्वैत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय बताया गया उसका प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध जब होता है तर्क स्मृत्यादि प्रमाणों से तो उसका निराकरण करने के लिए विरोध परिहार अध्याय है ना तो ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ प्रमाणाभासों के साथ अद्वैत प्रमाण का विरोध परिहार ये विषय द्वितीय अध्याय का है यह नहीं होना चाहिए लेकिन यहां भी बताया जा रहा है प्रसंगवशात इसे कह रहे हैं टीकाकार उभयत्र फलम के बाद में यद्यपि प्रत्यक्षादि विरोध अध्याय संगतया। अध्याय तथापि समाधो अंतरंगत्वात इह संगति प्रत्यक्षादी कह रहे हैं यद्यपि द्वितीय अध्याय का विषय ही विरोध परिहार होने से अद्वैत बोधक प्रमाण का प्रमाणांतर के साथ विरोध का परिहार यह द्वितीय अध्याय का विषय है इसलिए द्वितीय अध्याय में ही यह चर्चा होनी चाहिए यद्यपि ये कह रहे हैं वो तो संगत मानी जाएगी उसी अध्याय का विषय होने से तो यद्यपि प्रत्यक्षादि विरोध विरोधपरिहार द्वितीय अध्याय संगत द्वितीय अध्याय संबद्ध है संगत है का मतलब तो भी कह रहे हैं तथापि तथा ऐक्यश्रुते अविरुद्धवन सौ तो यानी एकत्व बोधक अनेकबोधकश्रुति के साथ अविरोध निश्चय निश्चय के समाधान में अंतरंग है प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ विरोध का परिहार ये अंतरंग होने के कारण उसकी यहां पर भी अद्वैत श्रुति के अविरोध निश्चय के लिए प्रसंगात उसकी चर्चा हो रही है इसलिए यहाँ भी संगति लग जाएगी इसलिए कहा यह संगति यह यानि चतुर्थाध्याय चतुर्थाध्याय में भी उसकी विसंगति नहीं है लेकिन मुख्य संगति वहाँ है आगे है किन प्राप्तम ये जो प्रश्न था न भाष्य में इसका उत्तर है भाष्य में ना हम इति ग्राह्य इसका अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार जो किम प्राप्तम इस प्रश्न का उत्तर है ना हम इति ग्राह्य पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया इसका अवतरण है टीका में विरुद्ध ऐक्य दृष्टि असिद्धा इत्याह इति तो कहते हैं जैसे अंधकार और प्रकाश के एकत्व का ग्रहण नहीं होता एकत्व चिंतन नहीं होता अंधकार और प्रकाश का परस्पर विरो, विरोध होने से दोनों का अभेद चिंतन अभेद ग्रहण जैसे नहीं होता ऐसे जीव और ब्रह्म का भी विरुद्ध स्वभाव होने से अंधकार और प्रकाश के तरह अभेद चिंतन नहीं होगा अभेद ग्रहण नहीं होगा भेद ग्रहण होगा ये कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी नाहम इत्यादि से इसलिए नाहम इसका उत्तर लिखा टीकाकार ने कि विरुद्ध यो ऐक्य दृष्टि असिद्धां जो विरुद्ध है का मतलब विरुद्ध स्वभाव वाले हैं उनका ऐक्य दृष्टि यानी एकत्व ध्यान अभेद ध्यान सिद्ध है अनुचित है यह पूर्व पक्षी का कथन है इसलिए शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा का ध्यान उस परमात्मा से विरुद्ध स्वभाव वाले जीव को अपने स्वामी के रूप में ही करना चाहिए भेदन ग्रहण करना चाहिए अभेदेन नहीं मै के रूप में नहीं ये ना हम इति ग्राह्य शास्त्रोक्त विशेषण परमात्मा जीवन मतलब दृष्टि से ग्रहण नहीं करना चाहिए मो स्वामी अपहत पापम्वादि विशेषण परमात्मा अहम तस्य दासः ऐसा ग्रहण करें भेद ग्रहण यह पूर्वपक्ष है ना ग्राह्य इसी का स्पष्टीकरण है नहीं अपथ पापमत्वादि इत्यादि से, नहीं पापमत्वादि गुणों विपरीत गुण शक्यते ग्रहीत विपरीत गुणों व अपहत पापत्वादि गुणत्वेन कहते हैं जो अपहत पापमत्वादि गुण गुन वाला परमात्मा है उसका ग्रहण विपरीत गुणत्वेन का अर्थ है पाप विद्वत्वादी गुणों से जीव तो पाप से विद्ध है विद्ध कहते हैं, युक्त पाप कहते हैं जन्म मरण के हेतुभूत कर्म को तो जन्म मरण के हेतुभूत कर्म से युक्त है कि नहीं जीव इसलिए वो पाप से विद्ध माना जाएगा और परमात्मा को जन्म दिलाने वाला और मारने वाला कोई भी कर्म परमात्मा से संबद्ध है नहीं इसलिए परमात्मा को कहा जाता है अपहत पापमा कर्माधीन होकर के परमात्मा का जन्म नहीं होता जैसे जीव का होता है और प्रारब्ध समाप्त हुआ तो परमात्मा को मरना पड़ेगा जैसे जीव को मरना पड़ता है ऐसा भी नहीं है इसलिए माना जाता है कि परमात्मा अपाप विद्ध है जन्म मरण के हेतु कर्मों से रहित है तो अपहत पापमत्व ये गुण हुआ परमेश्वर का और जीव का गुण है पाप विद्धत्व ये परस्पर विरोधी गुण हो गए तो अपहत पापमत्व गुण वाले परमात्मा का पाप विध्वत्व गुण से विशिष्ट जीव रूप से ग्रहण उचित नहीं माना जाएगा अंधकार का प्रकाश के रूप में ग्रहण जैसा उचित नहीं है ऐसे ही अपत पापमत्व आदि गुणों से विशिष्ट परमात्मा का पाप विधत्वादि गुणों से युक्त जीव के रूप में ग्रहण अनुचित है ये कहा कि अतमत्वादि गुणों विपरीत गुणीत ना जो न वाला जोना है उसका अन्वय शक्य के साथ करना तो अपहत पापमत्वादि गुण वाले परमात्मा का विपरीत गुण पाप विधत्वादि जीव रूपेण ग्रहण न युक्तम्। परमात्मा का यदि जीव के रूप में ग्रहण करते हैं तो ऐसा ग्रहण करना पड़ेगा वो पा, पाप विधत्वादि गुण वाला है आगे कहते हैं विपरीत गुणों व अफ पापमत्वादि गुणत्वेन गृहित न शकते ऐसा अनुय करना तो विपरीत गुण है जीव पाप विधत्वादी गुण है जीव और उसका अपह, अपहत पापमत्वादी गुण से युक्त परमात्मा रूप से ग्रहण करना भी शक्य नहीं है संभव नहीं है तो विपरीत गुणों व अपहत पापमत्वादी गुणत्व ग्रही तुम न युक्ता ऐसे लगाना और अपहत बातना अपहत पापमत्वादि अपहत पापमादि गुणस् परमेश्वर तद विपरीत गुणस्तु शारीर ते कहा जा रहा है कि परमेश्वर तो और जीव से विपरीत गुण वाला है जीव परमेश्वर इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर का स्वभाव है वो स्वभाव त अपहत पापमादि गुण वाला है आदि शब्द से विजरो विमृत्यु इत्यादि लेना है सर्व गो सर्वशक्ति और जीव पापमा पाप, पाप विधत्वादि गुण वाला है जरा वाला है जन्म वाला है मरण वाला है ये सब उसके गुण है विपरीत तो अपहत अप्मागुण पर तद्रीत गुणस्तु संसार्यात्मत्वे तो ईश्वर को यदि हम जीव रूप मानेंगे संसारी आत्मत्व तो मानने का अर्थ है जीव रूप मानना जीव से अभिन्नतया ईश्वर का ध्यान करना जीव रूप से तो कहते हैं ईश्वरा भाव प्रसंग ईश्वर का जीव जीव रूप से ध्यान करना संसारात्मत्व तो उसमें ये करने का अर्थ है फिर उसमें ईश्वरत्व तो नहीं रहेगा ईश्वर का जीव रूप से ग्रहण करेंगे तो वो जीव कोटि में ही आएगा ईश्वरा भाव प्रसंग होगा जो तो संसारी है तो संसारी के रूप में असंसारी परमेश्वर का ध्यान करने से वह असंसारी न रह करके संसारी जीवात्मक हो जाएगा तो असंसारी परमेश्वर के अभाव का प्रसंग आएगा यह ईश्वर से चारी आत्मत्वे ईश्वरा भाव प्रसंग इत्यादि से कहा जा रहा है इसका उत्तरण है टीका में ईश्वर वा इति विकल्प्य क्रमेण दूषयती भेदवादी अभेदवादी से पूछते हैं आप कहते हो जीव का ईश्वर के साथ ऐक्य है जीव ईश्वर ऐक्य का क्या स्वरूप है क्या ईश्वर का जीव मात्रत्व ये ऐक्य है ईश्वर को जीव रूप से ग्रहण करना ईश्वर में ईश्वरत्व तो शेष रहने न देना उसको बिल्कुल जीव रूप ही परिणत करना जीव रूप से ही सर्वथा ग्रहण उसका यह ऐक्य है या जीव का ईश्वर रूप से ग्रहण ये ऐक्य है आएक्या का क्या स्वरूप है ये विकल्प कर रहे हैं अद्वैति के प्रतिद्वैति किंच किम ईश्वर से जीव मातृत्व ऐक्यम जीव से वा इति विकल्प ऐसा विकल्प करके कहते हैं क्रमेण दूषयती तो क्रम यदि अभेदवादी प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं ईश्वर से जीव मातृत्वम ऐक्यम इसमें दोष बता रहे हैं तो उस दोष को टालने के लिए द्वितीय विकल्प यदि सिद्धांति लेते हैं तो द्वितीय विकल्प में भी दोष बताया जाएगा द्वैतवादी के द्वारा दो में से एक भी विकल्प ठीक नहीं है ये द्वैतवादी कहेंगे अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है न भेदेन ध्यान वाला तो किंच किम ईश्वरस्य से जीव मातृत्व ऐक्यम जीव से ईश्वर मातृत्व विकल्प क्रमेण दूषयती ईश्वर च इत्यादि ना तो भाष्य में है ईश्वर च संसारी आत्मत्वे ईश्वराभाव प्रसंग यदि ईश्वर का संसारी आत्मत्व जीव मात्रत्व ये ऐक्य है प्रथम विकल्प तो कहते फिर जीव ही जीव रहेगा ईश्वर के अभाव का प्रसंग आएगा अरे ईश्वरा भाव मानेंगे यदि तो ईश्वर प्रतिपादक जो श्रुति वचन है उपनिषदों में आए हुए तत्पदार्थ के बोधक श्रुति वचन उनमें अप्रामाण्य का प्रसंग आएगा ना जो उनका विषयभूत ईश्वर ही नहीं तो यह आत्मा आत्माप्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये तो यूता जायते ये न जाता जीवंत इत्यादि तत्पदार्थ बोधक जो श्रुतिया है वे सब अप्रमाण होगी ईश्वर का अभाव मान्य का प्रसंग आने पर दोस बताया कि ईश्वरस्य जो संसार आत्में ईश्वरा भाव प्रसंग तत शास्त्र आनर्थक्यम का अर्थ है अप्राम्य शास्त्र अम और शास्त्र शब्द से लेना तत्पदार्थ के प्रतिपादक श्रुति वचन ईश्वर का अस्तित्व बोधक श्रुति वचन उनमें अप्रामान्य की आपत्ति आएगी शास्त्रान अर्थक्य का अर्थ है तत का अर्थ है ईश्वरा भाव होने पर प्रमाण तो उसे कहा जाता है ना जो अनधिगत अबाधित अर्थ का ज्ञान कराने वाला है उसे कहा जाता है प्रमाण और ईश्वर होगा ही नहीं यदि तो अबाधित कहां रहा फिर तो? वो शून्य ही हुआ तुच्छे हुआ तो अनाधिकत अबाधित अर्थ का प्रतिपादक तो नहीं हुआ अब नाम्य की आपत्ति आएगी तो तत शास्त्र अनर्थक्यम और द्वितीय का निराकरण करते हैं अब द्वितीय होगा कि ऐक्य का स्वरूप है जीव का ईश्वर मात्रत्व पहला तो ऐक्य का स्वरूप बताया था ईश्वर का जीव मात्रत्व ये ऐक्य है ईश्वर को सर्वथा जीव रूप से ग्रहण करना इसमें तो दो आया शास्त्र में अप्राम्य आपत्ति ईश्वरा प्रसंग हो दूसरे इसमें भी यही दोष आता है विकल्प में जीव का ईश्वर मात्रत्व ऐसा यदि ऐक्य का स्वरूप मानते हैं तो फिर जीव नहीं रहेगा ईश्वरी ईश्वर रहेगा तो भी शास्त्र अनर्थक्य प्रसंग बना रहेगा और प्रत्यक्षादि का भी विरोध होगा ये कह रहा है कि संसारिणों की ईश्वरात्म अधिकार्य अभाव शास्त्र एवं तो ऐक्य का स्वरूप यदि तत्वशादी वाक्यों से बताए गए ऐक्य का स्वरूप यदि यह है कि संसारिणो यानी जीवस्य ईश्वरात्मत्वे यही ऐक्य है जीव का जीव भाव उच्छिन्न हो जा और ईश्वर मात्र ही रहे ये ऐक्य है तो कहते हैं तब तो शास्त्र का अधिकारी कौन है तत्व तो उपदेश किसको सुनाया जाता है ईश्वर को या जीव को हा? जीव को तो जीव तो है ही नहीं जीव का अभाव प्रसंग है ना तो जीवाभाव का प्रसंग होने से तत्व शादी शास्त्र का विषय न होने से अधिकारी न होने से विषय ने अधिकारी का अभाव होने से तोम पदार्थ का अभाव होने से ये अधिकारी अभाव शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा कोई भी वचन अपने अधिकारी के लिए प्रमाण होता है अनधिकारी के लिए नहीं तो शास्त्र का तो कोई अधिकारी नहीं है ईश्वरी ईश्वर है ईश्वर शास्त्र के विधि निषेध से ऊपर है तो अधिकारी का अभाव होने से शास्त्र में अप्राम्य का प्रसंग वैसा ही रह गया तो इस प्रकार जीव ब्रह्म ऐक्य का स्वरूप चाहे ईश्वर का जीव मात्रत्व तो मान लो या जीव का ईश्वर मात्रत्व तो मान लो दोनों विकल्प में शास्त्र अप्रामान्य नामक दोष विद्यमान है एक तो शास्त्र अप्रामाण्य और दूसरा प्रत्यक्षादि का विरोध ये कह रहे कर प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से तो, तो द्वैत सिद्ध है ना और यदि निक मानेंगे ईश्वर का जीव मातृत्व तो मान लो या जीव का ईश्वर मातृत्व तो रूप ऐक्य मान लो दोनों पक्ष में प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध जो जीव में पाप विधत्वादि धर्म है जीव ब्रह्म का भेद है उसका वो जीव ब्रह्म भेद साधक प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध भी ये दूसरा दोष है शास्त्र प्रामाण्य नामक दोष एक आई रहा है दूसरा प्रत्यक्षादि विरोध इसे कह रहे हैं कि प्रत्यक्षादि शब्द शास्त्र अनर्थक्य का समुच्चायक है शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष तो यही है प्रत्यक्षादि का विरोध नामक दोष भी विद्यमान है शास्त्र अनर्थक्यम और प्रत्यक्षादि विरोध अब ये अन्यत्वेपि तादात्म्य दर्शनम शास्त्रात्तव्यम प्रतिमादिष् इव विष्वादिदर्शनमित चेत काम बवत इसका अवतरण है टीका में एकत्व एकुति इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करेंगे 26 तारीख को तब तक दोनों समय पंचदशी का पाठ चलेगा